अध्याय तृतीय कठोपनिषद्याृतीयी ऊर्धमूलो वाक्शाखोस्वस्थ सनातन तदेव शुक्र तद्रम तदेवा अमृतमुत्यते से तस्लोकाश्रिता सर्वे तेज कशन एक तैतर की ओर मूल वाला नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है इसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है सब लोग उसी के आश्रित हैं कोई भी उसको लांघ नहीं सकता यही है वह परमात्मा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 इस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं भयाद साग्निस्तपति भया तपति सूर्य भयाद पंचम इसी के भय से अग्नि तपता है इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं दस बोधम प्राक शरीर ततः सर्गेशलोके शु शरीर कल्पते यदि शरीर का पतन होने से पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात कर सका तब तो ठीक है नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है यथा तथा तथात्मरे यथा स्वप्नेत तथा पितृलोके यथापरिव ददशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है वैसे ही शुद्ध अंतकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं जैसे स्वप्न में वस्तु स्पष्ट दिखलाई देती है उसी प्रकार पृथ्वीलोक में परमेश्वर दिखता है जैसे जल में वस्तु के रूप की झलक पड़ती है उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक सी पड़ती है और ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप पृथक पृथक स्पष्ट देता है। शोचते अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रियों की जो पृथक पृथक सत्ता है और जो उनका उदय और लय हो जाना रूप स्वभाव है उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उनसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता इंद्रियभ्य परम मरो मनस सत्वोत्तम सत्वादि महान आत्मा महतो व्यक्तमोत्तम इंद्रियों से तो मन श्रेष्ठ है मन से बुद्धि उत्तम है बुद्ध से आत्मा उसका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है और जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति उत्तम है अव्यक्ता परुरषोव्यापको लिंगा मुच्यते जन तो अमृतत्व ग परंतु अव्यक्त से भी वह व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है न संदेश तिषति रूपम से न चक्षुषा पश्यति हृदय मणसा मणसाभिकृप्त या एह तद विदर्मृता स्तंती इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता था। इसको कोई भी चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाता मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा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 क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है योग उदय और अस्त होने वाला मन साक्षुषा तीव्र तो कथम तथम तदुपलभ्य वह पर ब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है फिर वह अवश्य है इस प्रकार कहने वाले के अतिरिक्त दूसरे को कैसे मिल सकता है अस्तित्वपलब्ध तत्व भाव अस्तित्वपलब्धस् तत्व भाव प्रसिद्ते अतः उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है इस प्रकार निश्चय निश्चयपूर्वक ग्रहण करना चाहिए अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए तदनंतर तत्वभाव से भी उसे प्राप्त करना चाहिए इन दोनों प्रकारों में से वह अवश्य है इस प्रकार निश्चय निश्चयपूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप अपने आप शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है जदा सर्वे प्रमोचंते काम स्त इस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वे सबकी सब जब समूल नष्ट हो जाती है तब मरण धर्म मनुष्य अमर हो जाता है और वह यही ब्रह्म का भली भाती अनुभव कर लेता है यदा सर्वे प्रविध्य हृदय से ग्रंथय अथ मृत्यो मृतो भवतीवध्यन जब इसको हृदय की संपूर्ण ग्रंथियाँ भली भाति खुल जाती है तब वह मरण धर्म मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है बस इतना ही सनातन उपदेश है सतम चैका च हृदय सेधानमस्रृतका तयोर्धम मृतंग भवन्ति। हृदय की हृदय की कुल मिलाकर 101 नाडियां हैं उनमें से एक मुर्धा कपाल की ओर निकली हुई है इसे ही सुसुमना कहते हैं उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है दूसरी 100 नाडियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने की हेतु होती है अंगुष्ठमात्रोरात्मा सदा सन्वि शरीर मुंजाद वेशिण तम विद्या शुक्रमृत विद्या शुक्रमृतमी सबकामी वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है उसको मुंज से शीख की भांति अपने से और शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखे, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे और उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे मृत्यु प्रोक्ताम प्रोक्ता नचकेतोथ विरजो विद्याता मृत्यो यो विध्यात्मे इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचकेता जमराज द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और सब प्रकार के विकारों से शून्य विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया दूसरा भी जो कोई इस आध्यात्म विद्या को इसी प्रकार जानने वाला है वह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तृतीय वल्ली समाप्त द्वितीय अध्याय समाप्त कृष्णयजुर्वेदी कठोपनिषत्सापा ओं सहनाव शहनौभुरों सह वीर करवा वह तेजस्वी तमस्तमताह ए ओम शांति शांति शांति Hari Om Dasal